सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता आज मैं आपको सुनाऊंगी एक अनोखी प्रेम कहानी इसे लिखा है गिरिजा कुलश्रेष्ठ ने इसे हमने एकलव्य प्रकाशन की पुस्तक मिट्टी की बात से साधार प्राप्त किया है तो सुनो कहानी पेड़ किसका है घमंड है उस जरासी चिड़िया को सीधे मुंह बोलना ही नहीं चाहती किसी से नन्नी गुरैया ने गुस्से के मारे एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुदकते हुए कहा तुम बात करने का रोना रो रही हो मौसी गुलाबी मैन ने अपनी पीली चौंच पंखों में साफ की और कहा वो तो देखना तक पसंद नहीं करती देखा नहीं कैसी बुरी सूरत बना लेती है सिर पर कंघी करने से सुंदर बाल खड़े हो जाते हैं आवाज भी कितनी कठोर हो जाती है एकदम बदसूरत नजर आने लगती है बात हो रही थी बुलबुल बुल के बारे में जो आंगन में खड़े नींबू के पेड़ पर रह रही थी मुझसे पूछो कि क्या गुजरी छुटकी गिलहरी जो पिछले पैरों पर बैठी दोनों हाथों से अमरूद पकड़ कुतर रही थी आगे आकर बोली मैं तो पका अमरूद ढूंढने उधर चली गई थी इतने में तो वो इतनी जोर से चीखती हुई मेरे पीछे आई कि मैं घबरा कर डाली से नीचे गिर पड़ी मेरे पैरों में अब भी दर्द है सब बड़ा चढ़ा अपनी व्यथा कथा सुना रहे थे कालू कौआ अब तक सबकी बातें सुन रहा था अब वो भी भारी आवाज में बोला ये मीठा बोलने वाली चिड़िया तो होती ही है स्वार्थी और धोखेबाज कोयल को ही देखो दुनिया ने उसकी मीठी तान तो सुनी है पर कौन जानता है कि वो चालाकी से अपने अंडों की देखभाल हमसे करवाती है हम असलियत समझें, इससे पहले उसके बच्चे हमें चढ़ाते हुए उड़ जाते हैं मुझे ऐसी चिड़ियों से सख्त नफरत है सबकी बुराई से डरता हूँ मेरा वश चलता तो पास नहीं पटकने देता उस बदतमीज बुलबुल को गुलाबी ने समर्थन किया बुलबुल -बुल तो बागों में रहने वाली चिड़िया है हमारे घरेलू पेड़ों पे उसका क्या हक है फिर रहे तो रहे पर अकड़ तो ना दिखाए अजी रहे भी क्यों छुटकी ने जोर दे कहा और अपनी चोट और अपमान के लिए बुलबुल -बुल को माफ नहीं कर पा रही थी ठीक है बुलबुल -बुल को सबक सिखाना जरूरी है सबने समर्थन किया जिस समय यह प्रस्ताव पास हो रहा था बुलबुल बुल अपने घोंसले में बच्चों को दाना चुका रही थी बारी बारी से तीनों की चोंच में दाना दे रही थी पर उन्हें सब्र कहा था गर्दन ताने, चोंच फाड़े, बार-बार मांगे जा रहे थे उनमें एक बच्चा ज्यादा चुलबुला था और भुक्कड़ भी वो हर बार आगे चोंच बढ़ाकर माँ से दाना छीन लेता इसलिए दोनों की तुलना में वो कुछ बड़ा और तंदुरुस्त दिखने लगा था यही नहीं चुपचाप घोंसले से निकलकर बाहर उड़ने के मनसूबे भी बनाने लगा था घोंसला उसे छोटा और जो लगने लगा था। लेकिन बाकी दोनों बच्चे कमजोर होने के बावजूद अपने भाई की घोंसलों से बाहर झांकने की कोशिश करते उनके पंख अभी उग ही रहे थे पर वो उन्हें ही फड़फड़ाने का शौक पूरा करते माँ के लाख समझाने पे भी कुछ ना कुछ बोलते रहते माँ आसमान कितना बड़ा है माँ बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत होगी बताओ ना, माँ हमारे पंख कब बड़े होंगे हमें जल्दी से उड़ना है दूर तक माँ हमें खुद कब दाना और कीड़े मकोड़े चुगने दोगी यहाँ बैठे बैठे उब गए माँ अभी कुछ समय और इंतजार करो मेरे बच्चों बुलबुल बुल अपने नन्हे मुन्नो की बातें सुनकर फूली नहीं समाती बच्चों से बोलते समय उसकी बोली बेहद मीठी लगती तुम बहुत जल्दी उड़ना सीखोगे दुनिया भी देखोगे कुछ दिन मेरे साथ भी तो गुजार लो मेरे बच्चों बच्चों की बातें सुनकर बुलबुल बुल खुश तो होती पर साथ ही कई आशंकाओं से भी घिर जाती पंद्रह दिन तक तो किसी को हवा तक नहीं लगी कि नींबू के झुरमट में एक नहीं तीन तीन अंडो की देखभाल हो रही है लेकिन अब कितनी ही चिड़ियाँ नींबू के पेड़ के आसपास चक्कर काटने लगीं और किसी न किसी बहाने बातें करने लगीं क्या कर रही हो बहन नन्नी गोरैया आ जाती क्या तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं बड़ा शोर मचा रहता है गुलाबी आती और आंखें नचा नचा कहती बगीचे में तो फूलों के आसपास रहती होंगी हमारा ये कांटेदार पेड़ कैसे भागे बुलबुल रानी फिर छुटकी गहरी भी पूछ डुलाती हुई आती तुम बहुत सुरीला गाती हो हमें भी एक दो गीत सुना दो ना। इनके इरादे नेक नहीं हैं, बुलबुल सोचती और खतरे को टालने की गरज से कहती मैं जरा व्यस्त हूँ फिर आना इतना घमंड सभी को ये बात बहुत अखरी और बढ़ा चढ़ाकर कुछ नमक मिर्च लगा बात ऐसी बनाई की आनन फानन में बुलबुल -बुल को भगाने की योजना बन गयी और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कालू कौ को, को दूसरे दिन सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों पर थिरकने लगी जेल से छोटे कैदियों की तरह चहकते हुए पक्षी भोजन की तलाश में उड़ गए पेड़ों पर गिलहरियों की किटकिट शुरू हो गई। मानो छेनी हथौड़ा लेकर कोई पत्थर तराश रहा हो बुलबुल बुल ने भी अपने बच्चों को तमाम नसीहतें दी जैसे ज्यादा जोर से मत बोलना घोंसले से बाहर सिर मत निकालना कोई खतरा हो तो मुझे पुकार लेना मैं पास ही तुम्हारे लिए कुछ कीड़े चुगलूंगी और उड़ गई। कालू ने मौका देखा और चुप के ऐसी घोसले तक पहुंच गया हालांकि घनी टहनियों और पत्तों से उसे काफी दिक्कत हो रही थी पर घोंसले में जो नरम नरम बच्चे देखे तो मुँह में पानी आ गया और उसके मुंह से बर्बर निकल पड़ा वाह क्या बात है कौन है तीनों बच्चे चौंके। कालू को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई और वो दो कदम पीछे हट गया अरे डर लगा क्या बड़ा बच्चा गर्दन उठाकर सीने को फुलाने का प्रयास करता है बोला यहाँ डरने की कोई बात नहीं है अभी हमारी माँ भी नहीं है हम दोस्ती करोगे बीच वाला बच्चा आगे आकर बोला दोस्ती कालू चौंका दरअसल हमें एक दोस्त की सख्त जरूरत है जो बहादुर हो ताकतवर हो हमें आसमान की सैर कराए और हमसे खूब बातें करे बड़े बच्चे ने कहा कालू हैरान था बच्चे निर्भीकता से बोले जा रहे थे उन्हें ना किसी खतरे का एहसास था ना मुसीबत की चिंता कालू ने सोचा ऐसे में इन पर वार करना तो बेहद शर्मनाक काम होगा हाँ हाँ कालू की जुबान सूखने लगी बोलने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे उसने थकी सी आवाज में कहा अच्छा चलता हूँ फिर मिलेंगे नन्हे दोस्तों अच्छा लेकिन कल जरूर आना हम इंतजार करेंगे तीनों बच्चों की आवाज कालू का पीछा करती रही और वो जैसे जान छुड़ाकर नीम के पेड़ पर चुप आकर बैठ गया नन्नी ने उसे शरारत से देखा और कहा तुम कामयाब नहीं हुए ना। तुम्हारी सूरत बता रही है कालू चुप रहा फिर छुटकी ने छेड़ते हुए कहा कालू दादा तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे बुलबुल बुल ने मार कर भगा दिया हो लगता है बुलबुल बुल से हार गए बुलबुल बुल से नहीं बेवकूफ गिलहरी उसके नन्हे बच्चों से जिनके शरीर आरोप अभी भी पंख नहीं है कालू आवेश में बोला ये नहीं हो सकता सभी ने अविश्वास से कहा यही हुआ है कालू का स्वर धीमा हो गया मैंने तय किया है कि जब तक बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते उन्हें तंग नहीं करेंगे ये नींबू का पेड़ तब तक उन्हीं का है ऐसा कहते समय उसकी आंखों में संतोष था प्रेम था जब उसने अपने साथियों की तरफ देखा तो ये जानकर बेहद खुश हुआ की कोई उसकी बात से नाखुश नहीं था सभी बड़े ध्यान से घोंसले से आती नन्नी आवाजों को बहुत प्रेम के साथ सुन रहे थे तो बच्चों ये थी कहानी पेड़ किसका है आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जोड़ना चाहते है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नाइन सिक्स वन सेवन डबल टू सिक्स सेवन एट थ्री आरोप अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो तो आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को बाय बच्चों। बाल चौपाल बाल चौपाल बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारिया